भारतीय दर्शन भारतीय दर्शन का स्वरूप किंतु यह परिस्थिति बहुत दिनों तक न रह पाई एक तो क्रमशः जिज्ञासुओं की भी बुद्धि मलिनतर हो चली थी तथा साथ साथ बड़े कट्टर और तर्क पक्षियों का उदय हुआ वेद के ऊपर आक्षेप होने लगे वैदिक धर्म के विरुद्ध जनता में उपदेश दिए जाने लगे प्रलोभन में पढ़कर समाज विचलित हो चला इन विघ्नों को देखकर समय के अनुकूल दृष्टिकोण से तत्वों को श्रृंखलाबद्ध कर करने का प्रयत्न होने लगा तत्वों के विचारों को समन्वय की दृष्टि से थोपान परंपरा के रूप में श्रृंखलाबद्ध बनाकर प्रतिपक्षियों के साथ तर्क वितर्क करने के लिए सब तरह से आयोजन किया गया ये सभी बातें एक प्रकार से पुनः उपनिषदों के पश्चात क्रमशः देखने में आने लगी इस रूप में तत्वों को समझने में जिज्ञास को विशेष आयास नहीं करना पड़ा परवर्ती दार्शनिक क्षेत्रों के निर्माण का यही कारण हुआ इसी संघर्ष के समय में दर्शनों का पुनः वर्गीकरण हुआ होगा ऐसा अनुमान किया जाता है छांदोग्य उपनिषद के सातवें अध्याय में नारद और सनत कुमार के संवाद से यह स्पष्ट है कि बहुत पूर्व काल में ही उपनिषदों के पहले भी शास्त्रों का वर्गीकरण अवश्य था अन्यथा नारद शास्त्रों को पृथक पृथक किस प्रकार गिना सकते थे किंतु उन शास्त्रों का क्या स्वरूप था इसका कुछ भी परिचय इस समय हमें नहीं मिलता इस समय जितने दार्शनिक शास्त्र है उनका वर्गीकरण तो उपनिषदों के पश्चात ही हुआ होगा ऐसा अनुमान होता है के के के के साथ तर्क करने लिए लिए अक्षपाद गौतम ने ने न्याय सूत्र सूत्र की की की की। रचना रचना तथा वैदिक मंत्रों के अभिप्राय को सुरक्षित रखने की की। इसी प्रकार अन्य दार्शनिक सूत्र ग्रंथों की भी रचना हुई होगी ऐसा मालूम होता है अब प्रश्न यह है कि इस वर्गीकरण में कितने और कौन कौन से दर्शन बने इस संबंध में षठ के नाम हम लोग सुनते आ रहे हैं परंतु षठ दर्शन के अंतर्गत कौन कौन से दर्शन गिने जाते हैं और जा सकते हैं इसमें किन्हीं भी दो विद्वानों का एकमत नहीं है दूसरी बात यह है कि यह षट दर्शन शब्द बहुत पुराना नहीं है इसके अतिरिक्त यह भी ध्यान में रखना आवश्यक है कि दर्शनों की संख्या न तो कभी नियत रही और न नियत हो सकती है जिस विद्वान को जिन दर्शनों से प्रेम या विशेष परिचय था उन्होंने उन्हीं दर्शनों दर्शन उचित समझता हूँ पुष्प दंत ने शिव महिमा स्त्रोत्र में सांख्य योग पशुपत मत तथा वैष्णव कौटिल्य ने, ने अर्थशास्त्र में सांख्य योग तथा लोकायत हैशिस, पंचरात्र तो तथा गुरु गीता में गौतम कणाद कपिल पतंजलि व्यास तथा तो जैमिनी सर्व सिद्धांत संग्रह में शंकराचार्य ने लोकायत आर्हत बौद्ध वैभासिक, सौत्रांतिक योगाचार एवं आध्यात्मिक वैशेषिक न्याय भट्ट और प्रभाकर मीमांसा सांख्य पतंजलि वेद व्यास तथा तो वेदांत ग्यारहवीं सदी के पूर्ववर्ती जयंत भट्ट निमीमांसा न्याय वैशेषिक सांख्य अर्त बौद्ध तथा तो चर्वाक बारहवीं सदी के हरिभद्र सूरी ने अपने शट समुच्चय में बौद्ध न्यायिक कपिल जैन विश्व वैशेिक तथा जैविणी तेरहवीं सदी के जिन दत्त सूरी ने अपने शटदर्शन समुच्चय में जैन मीमांसा बौद्ध सांख्य शैव तथा नास्तिक चौदहवीं सदी के राजशेखर सूरी ने जैन सांख्य जामिणी योग न्याय वैशेषिक तथा स्वगत प्रसिद्ध काव्यों के टीकाकार मल्लिनाथ के पुत्र ने पाड़िनी जैमिनी व्यास कपिल अक्षपात तथा कणाल सर्वमत् संग्रह के रचयिता ने मांसा सांख्य तर्क बौद्ध अर्हत तथा लोकायत माध्वाचार्य ने अपने सर्वदर्शन संग्रह में चारवाक बौद्ध आर्हत रामानुज, पूर्व प्रज्ञ माध्व नकुलिस पाशुपत शैव रसेश्वर औलोक्य अक्षपा जैमिनी पाणिनी सांख्य पातंजल और शंकर मधुसूदन सरस्वती ने सिद्धांत बिंदु तथा शिवमहिमास्त्रोत्र को टीका में न्याय वैशे कर्म मीमांसा शारीरिक मीमांसा पातंजल पंचरात्र पारशुपथ बौद्ध दिगंबर चार्वाक सांख्य और औपनिषद इन दर्शनों के संबंध में पूर्वक विचार किया है